भारतीय व्याख्यान भक्ति इस समय इन सब बातों के यथार्थ उद्देश्य पर किसी का ध्यान नहीं है इस समय तो सिर्फ इसी बात का हठ मौजूद है कि ऊंची से ऊंची जाति का न होने से उसके हाथ का छुआ न खाएंगे चाहे वह व्यक्ति कितना ही अधिक ज्ञानी या पवित्र आचरण का क्यों न हो इन सब नियमों की किस भांति उपेक्षा होती है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसी हलवाई की दुकान पर जाकर देखने से मिल जाएगा दिखाई पड़ेगा कि मक्खियां सब और भनभनाती हुई सब चीज़ों पर बैठ रही है रास्ते की मिट्टी उड़कर मिठाई के ऊपर पड़ रही है और हलवाई के कपड़े पर्याप्त साफ सुथरे नहीं हैं क्यों नहीं सब खरीदने वाले मिलकर कहते कि दुकान में शीशा बिना लगाए हम लोग मिठाई नहीं खरीदेंगे ऐसा करने से मक्खियां खाद्य पदार्थ पर नहीं बैठे सकेंगी एवं अपने साथ है जात तथा अन्य संक्रामक बीमारियों के किटाणु न ला सकेगी भोजन के नियमों में हमें सुधार करना चाहिए किंतु हम उन्नति न कर अवन्नति के मार्ग की ओर ही अग्रसर हुए हैं मनुस्मृति में लिखा है जल में थूकना नहीं चाहिए किंतु हम नदियों में हर प्रकार का मैला फेंकते हैं इन सब बातों का विवेचन करने का स्पष्ट करने पर भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि बाह्य सोच की विशेष आवश्यकता है शास्त्रकार भी इस बात को भली भांति जानते थे किंतु इस समय इन सब पवित्र अपवित्र विचारों का यथार्थ उद्देश्य लुप्त हो गया है इस समय उसका आडंबर मात्र शेष है चोरों लंपटों, मतवालों, अपराधियों को हम लोग अपने जाति बंधु स्वीकार कर लेंगे किंतु यदि एक उच्च जाति मनुष्य किसी निज जाति व्यक्ति के साथ जो उसी के समान सम्माननीय है बैठकर कर खाए तो वह जाति च्युत कर दिया जाएगा और फिर वह सदा के लिए पतित माना जाएगा यह प्रथा हमारे देश के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई है अस्तु यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि पापी के संसर्ग से पाप और साधु के संसर्ग से साधुता आती है और असत संसर्ग का दूर से परिहार करना ही बाह्य सोच है आभ्यांतरिक शुद्धि कहीं अधिक दूसर कार्य है आभ्यांतरिक शुद्धि के लिए सत्यभाषण, निर्धन विपन्न और अभावग्रस्त व्यक्तियों की सेवा आदि की आवश्यकता है किंतु क्या हम सर्वदा सत्य बोलते हैं अक्सर होता है कि कोई मनुष्य अपने किसी काम के लिए किसी धनी व्यक्ति के मकान पर जाता है और उसे गरीब परवर दीनबंधु आदि बड़े बड़े विशेषणों से विभूषित करता है चाहे वह धनी व्यक्ति अपने मकान पर आए हुए किसी गरीब व्यक्ति का गला ही क्यों न काटता हो अतः ऐसे धनी व्यक्ति को गरीब परवर दीन बंधु कहना स्पष्ट झूठ है और हम ऐसी बातें कहकर ही अपने मन को मलिन करते हैं इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति बारह वर्ष तक सत्य भाषण भाषणादि के द्वारा चित्त शुद्धि करे और बारह वर्ष तक यदि उसके मन में कोई बुरे विचार न आए तो वह जो कहेगा वही सत्य निकलेगा सत्य में ऐसी ही अमोक शक्ति है और जिसने बाह्य और आभ्यांतरिक शुद्धि की है वही भक्ति का अधिकारी है पर भक्ति की विशेषता इस बात में है कि वह स्वयं मन को बहुत शुद्ध कर देती है यद्यपि यहूदी मुसलमान तथा ईसाई बाह्य शौच को हिंदुओं की तरह विशेष महत्व नहीं देते तथापि वे भी किसी न किसी प्रकार से बाह्य शौच का अवलंबन करते ही हैं उन्हें भी मालूम हो गया है कि बाह्य शौच का की कि किसी न किसी परिमाण में आवश्यकता है यद्यपि यहूदियों में मूर्ति पूजा निषिद्ध थी पर उनका भी एक मंदिर था उस मंदिर में आर्क नामक एक संदूक रखी हुई थी और उस संदूक के भीतर मूसा के दस ईश्वर सुरक्षित रखे हुए थे इस संदूक के ऊपर विस्तारित पंखों से युक्त दो स्वर्गीय दूतों की मूर्तियाँ बनी थी और उनके ठीक बीच में वे बादल के रूप में ईश्वर के आयुर्भाव का दर्शन करते थे बहुत दिन हुए यहूदियों का वह प्राचीन मंदिर नष्ट हो गया किंतु उनके नए मंदिरों की रचना ठीक इसी पुराने ढंग पर हुई है और इन मंदिरों में संदूक के भीतर धर्म पुस्तकें रखी हुई है रोमन कैथोलिक और यूनानी ईसाइयों में कुछ रूपों में मूर्ति पूजा प्रचलित है वे ईसा की मूर्ति और उनके माता पिता की मूर्तियों की पूजा करते हैं प्रोटेस्टेंटों में मूर्ति पूजा नहीं है किंतु वे भी ईश्वर को व्यक्ति विशेष समझकर उपासना करते हैं यह भी मूर्ति पूजा का रूपांतर मात्र है पारसियों और ईरानियों में अग्नि पूजा खूब प्रचलित है मुसलमान अच्छे अच्छे पीरों फकीरों की पूजा करते हैं और नमाज के समय काबे की ओर मुँह करते हैं यह सब देख जान पड़ता है कि धर्म साधना की प्रथमावस्था में मनुष्यों को कुछ बाह्य अवलंबनों की आवश्यकता पड़ती है जिस समय मन खूब शुद्ध हो जाता है उसमें समय सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों में चित्त एकाग्र करना संभव हो सकता है जब जीव ब्रह्म से एकत्व का प्रयत्न करता है तो वह सर्वोत्तम है जब ध्यान का अभ्यास किया जाता है तो वह मध्यम कोटि का है जब नाम का जप किया जाता है तो वह निम्न कोटि है और बाह्य पूजा निम्नाति निम्न है उत्तमो ब्रह्म सद्भाव ध्यान भावस्तु मध्यम स्तुतिर जपोधमो भावो बाह्य पूजा धमाधम महानिर्वाण तंत्र किंतु इस स्थान पर यह अच्छी तरह समझ लेना होगा कि बाह्य पूजा के निम्न... न... निम्नाति निम्न होने पर भी उसमें कोई पाप नहीं है जो व्यक्ति जैसी उपासना कर सकता है उसके लिए वही ठीक है यदि उसे अपने पथ से निवृत्त किया गया तो वह अपने कल्याण के लिए अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए दूसरे किसी मार्ग का अवलंबन करेगा इसलिए जो मूर्त पूजा करते हैं उनकी निंदा करना उचित नहीं वे उन्नति की जिस सीढ़ी तक चढ़ चुके हैं उनके लिए वही आवश्यक है ज्ञानीजनों को इन सब व्यक्तियों को अग्रसर होने में सहायता करने का प्रयत्न करना चाहिए किंतु उपासना प्रणाली को लेकर झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है कुछ लोग धन और कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना करते हैं और अपने को बड़े भागवत समझते हैं किंतु यह वास्तविक भक्ति नहीं है वे लोग भी सच्चे भागवत नहीं हैं अगर वे सुन लें कि अमुक स्थान पर एक साधु आया है और वह तांबे का सोना बनाता है तो वे दल के दल वहाँ एकत्र हो जाएंगे स पर भी वे अपने को भागवत कहने में लज्जित नहीं होते पुत्र प्राप्ति के लिए ईश्वर उपासना को भक्ति नहीं कह सकते धनी होने के लिए ईश्वर उपासना को भक्ति नहीं कह सकते स्वर्ग लाभ के लिए ईश्वर उपासना को भक्ति नहीं कर सकते, सकते। यहाँ तक कि नरक की यंत्रणा से छूटने के लिए की गई ईश्वरोपासना को भी भक्ति नहीं कर सकते भय या लोभ से कभी भक्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती वे ही सच्चे भागवत हैं जो कह सकते हैं हे जगदीश्वर मैं धन जन परम सुंदरी स्त्री अथवा पांडित्य कुछ भी नहीं चाहता हे ईश्वर मैं प्रत्येक जन्म में आपकी अहेतुकी भक्ति चाहता हूँ न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे जन्मनी भगवता भक्ति अहेतुकीं तयी जिस समय यह अवस्था प्राप्त होती है उस समय मनुष्य सब चीज़ों में ईश्वर को तथा ईश्वर में सब चीज़ों को देखने लगता है उसी समय उसे पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है उसी समय वह ब्रह्मा से लेकर कीटाणु तक सभी वस्तुओं में विष्णु के दर्शन करता है तभी वह पूरी तरह समझ सकता है कि ईश्वर के अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं है और केवल तभी वह अपने को हीन से हीन समझ यथार्थ भक्ति की भाति ईश्वर की उपासना करता है उस समय उसे बाह्य अनुष्ठान एवं तीर्थयात्रा आदि की प्रवृत्ति नहीं रह जाती वह प्रत्येक मनुष्य को ही यथार्थ देव मंदिर स्वरूप समझता है शास्त्रों में भक्ति का नाम नाना प्रकार से वर्णन किया गया है हम ईश्वर को अपना पिता कहते हैं इसी प्रकार हम उसे माता आदि भी कहते हैं हम लोगों को में भक्ति की दृढ़ स्थापना के लिए इन संबंधों की कल्पना की गई है जिससे हम ईश्वर से के अधिक सानिध्य और प्रेम का अनुभव कर सकें यह शब्द अत्यंत प्रेमपूर्ण है सच्चे धार्मिक ईश्वर को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं इसलिए वे उसे माता पिता कहे बिना नहीं रह सकते रासलीला में राधा और कृष्ण की कथा को लो यह कथा भक्त के यथार्थ भाव को व्यक्त करती है क्योंकि संसार में स्त्री पुरुष के प्रेम से अधिक प्रबल कोई दूसरा प्रेम नहीं हो सकता जहां इस प्रकार का प्रबल अनुराग होगा वहां कोई भय कोई वासना या कोई आसक्ति नहीं रह सकती केवल एक अच्छेद्यबंधन हो दोनों को तन्मय कर देता है माता पिता के प्रति संतान का जो प्रेम है वह भय मिश्रित है कारण उनके प्रति उसका श्रद्धा भाव रहता है ईश्वर सृष्टि करता है या नहीं वह हमारी रक्षा करता है या नहीं इस सबसे हमारा क्या मतलब है और इसकी हम क्यों चिंता करें वह हम लोगों का प्रियतम आराध्य देवता है अतः भय के भाव को छोड़कर हमें उसकी उपासना करनी चाहिए